मंत्र पाठ okay. oh... कृपा से ईश्वर की अति मनुकंपा से हम अथ योगानुशासनम इस सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस जो योग दर्शन है पतंजल योग दर्शन जो है पतंजलि के द्वारा जो प्रकाशित पतंजलि के द्वारा जो उपदिष्ट योग दर्शन है इसमें चार पाद है जो है समाधि पाद है दूसरा पाद जो है साधन पाद है तीसरा पाद जो पादूति पाद है है और चौथा पाद पाद उसमें से से ये समाधि प्रथम उनमें ये जो पहला जो पाद है वह समाधि hasnata... पाद है पहला समाधि पाद है समाधि पाद जो है प्रथम है तो उसमें से अथ योगानुशासनम तो इस पर हमने आपको बताया था कि अथ शब्द जो है अधिकार के लिए है अथ शब्द अधिकार के लिए है हेलो डॉक्टर साहब ये कट जाता है आज पता नहीं क्यों तो अथ शब्द जो है अधिकार के लिए है तो अथ शब्द जो अधिकार के लिए तो वैसे हमने आपको बताया था कि अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ है बताया था नहीं अथ शब्द के अर्थ जो है मंगल है अनंतर है आरंभ है प्रश्न है और है को को पूर्ण तो इन इन अर्थों में अथो और अथ शब्द होता है तो इस पर हमने आपको ये भी बताया था कि एक वाक्य मिलता है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत ये आपको बताया था ना जी अच्छा। समाप्ति हा समाप्ति कामो मंगलम आचरेत अच्छा। जो अपने ग्रंथ की समाप्ति की कामना चाहता है कि उसको समाप्ति की कामना वाले अर्थात ग्रंथ जब प्रारंभ किया और वह पूर्ण हो इस ऐसा यदि चाहता है तो उसको मंगलाचरण करना चाहिए और हमने ये भी बताया था कि महाभाष्य का प्रमाण देते हुए कि मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांता शास्त्राणी प्रथम थे बोलते जिसके आदि में मंगल है जिसके मध्य में मंगल है जिसके अंत में मंगल है ऐसे शास्त्र क्या हैं प्रख्यात होते हैं ऐसे शास्त्र जो है प्रसिद्ध होते हैं ये हमने आपको बता दिया था उसमें से फिर मैंने आपको ये बताया था कि अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ का वाचक है और मंगल अर्थ का द्योतक है ये भी बताया था साथ साथ हमने आपको बताया था कि वह व्याकरण जो है द्योतक मानता है वाचक नहीं मानता है ये भी आपको बताया था ये सब याद आ रहा है ना जी तो आ रहा हाँ और साथ साथ फिर जो है हमने आपको ये बताया था कि जो है अः ये मंगल कैसे है तो पौराणिक लोग तो ये कहते हैं कि जैसे बस उच्चारण करने मात्र से मंगल है और पौराणिक ही क्यों आप यदि शास्त्री जी का जो आप यदि व्याख्या पढ़ेंगे योग दर्शन के ऊपर तो वो भी ऐसे ही कहते हैं कि उच्चारण मात्र से मंगल है तो ऐसे कहकर कह रहे हैं तो ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है कोई सिद्धांत की हानि नहीं है इसमें और उसमें बोल रहे हैं कि जैसे दधी का दर्शन हो गया या जल पूर्ण जो कुंभ है घड़ा है उसका दर्शन जैसे हो गया उसी तरीके से बस उच्चारण मात्र से मंगल हो जाता है कुछ विद्वानों का कहना है परंतु तो मैंने आपको बताया था कि भाई मंगल तीन प्रकार के होते हैं एक है नमस्कारात्मक दूसरा है आशीर्वादात्मक तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक तो यहाँ पर वस्तु का निर्देश किया है योगानुशासन के द्वारा योग रूपी योग विषय को आरंभ किया जा रहा है तो वस्तु का निर्देश कर दिया ना जी तो इसीलिए ये मंगल वस्तु निर्देशात्मक मंगल है और उसी वस्तु निर्देशात्मक मंगल को अर्थ शब्द जो है ज्योतिष कर रहा है ऐसा भी ये कर सकते हैं और साथ साथ मैंने तो बताया था कि हाँ वस्तु निर्देशक वस्तु निर्देशात्मक आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक तो ये हमने बताया था साथ साथ ये भी बताया था कि ये अथ शब्द मंगलवाची क्यों है तो बताया था कि ओंकारस्थ शब्द्रमण पुर पुरा, कंठमित्वि निर्यात मान मंगल का बोलते पुरा माने प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में जो ये ओंकार और अथ शब्द जो है ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा जी जो ऋषि है उनके मुख से ये ओंकार शब्द और अथ शब्द निकला उसके कंठ ब्रह्मा जी के मुख को मान कंठ को भेद करके निकला मैंने उनके मुख से अथ शब्द निकला उनके मुख से जो है ओम शब्द निकला इसलिए मांगलिक है वैसे वेद में तो स्वयं शब्द है वेद में ओम शब्द तो है ही तो वह वेद में ओ मे ओम खम ब्रह्मा इत्यादि परंतु तो ये ब्रह्मा जी जो है शास्त्रों के आदि प्रवक्ता है हिरण्यगर्भ भी कहते हैं उसको तो तो ये है आदि प्रवक्ता है ब्रह्मा जी तो वो उनके मुख से तो ये अथ शब्द निकला ही निकला इसलिए एक ऋषियों के मुख से निकला तो ये मंगलवाची है ऐसा कहते है अब उसके आगे की बात हम आपको बताएंगे उसके आगे की बात यह है कि भाई अथा जो शब्द है आरंभ मंगल अर्थ का द्योतक है और आरंभ अर्थ का वाचक है आरंभ अर्थ को कह रहा है क्या अन्य अर्थ को भी कह सकता है अन्य अर्थ को भी कह सकता है क्या जैसे जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि मीमांसा दर्शन सा दर्शन जो है जो पूर्व मीमांसा है पूर्व मीमांसा ही है ना जी जी मीमांसा दर्शन जो है वह पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है वेदांत दर्शन है तो जो पूर्व मीमांसा है वह पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र क्या है अथातो धर्म जिज्ञासा क्या जी अथातो तो धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा तो अथातु धर्म जिज्ञासा जो है वहां पर अथ का अर्थ आरंभ नहीं है वहां पर अथ का अर्थ जो है वह अनंतर है वहां पर अथ का क्या अर्थ है जी अनंतर अनंतर अनंतर, अनंतर।, अनंतर। तो अथातु तो मने अथ अत धर्म जिज्ञासा तो बोल रहे हैं कि अनंतर अथ शब्द का अर्थ अनंतर है अथ अच्छा का अनंतर है और अतः हेतु अर्थ में है अतः जो है हेतु अर्थ में है तो बोल रहे हैं कि अंतर बाद में तो प्रश्न हुआ किसके बाद में प्रश्न क्या हुआ जी किसके बाद तो वहां पर बोल रहे हैं कि वेदाध्ययन के पश्चात वेदाध्ययन के पश्चात पश्चात तो वेद अध्ययन के अनंतर वेदाध्ययन के अनंतर समझ गया जी आगा। वेद, आगा। तो वेदाध्ययन वेदाध्यन वेदाध्ययन के पश्चात यहां पर अतः का अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि बिना वेद के अध्ययन किए धर्म की जिज्ञासा नहीं की जा सकती धर्म की जिज्ञासा धर्म धर्म की जो जिज्ञासा है उसमें कारण हो गया वेद का अध्ययन तो वेद अध्ययन के अनुसार धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए धर्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए तो वहां पर वेदाध्ययन जो है जब तक आप वेद का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक जो है क्या है धर्म को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे तो इसलिए उस पर है वेद के अध्ययन के और पर जब आप पढ़ेंगे तो वेदाध्ययन वेदाध्ययन का मतलब हुआ जो है एक तो वेदाध्ययन हुआ की अर्थ सहित जानना और दूसरा वेदाध्ययन का मतलब हुआ कि पाठ मात्र से याद रूप में वो भी वो भी तो एक पढ़ना है ना जी जैसे ऋषि दयानंद जी जो है ऋषि दयानंद जी ने जो है वेद यजुर्वेद का या, को याद कर लिए हुए थे, है ना जी? तो वो जो है यजुर्वेद को याद कर लिए तो जो पाठ मात्र है अर्थात तो जो स्मरण मात्र है वेद का अध्ययन का मतलब कि वेद को स्मरण करने के बाद ये ऐसा भी अर्थ है और दूसरी बात है कि स्मरण के साथ साथ यदि उसके अर्थ जानने आवाज आ रही है हेलो हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अथा माने अनंतर तो वेद के अध्ययन के अनंतर तो अध्ययन का मतलब हुआ कि वेद को स्मरण करने के बाद धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए एक तो ये दूसरा हुआ की वेद को अध्ययन के वेद को जानने के बाद वेद जो है उसको जानने के बाद जो है धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए तो धर्म की धर्म जान ही तब सकते हैं जो वेद को जानेंगे उसके बिना नहीं हो सकता तो अतः अतः हेतु अर्थ में है कि भाई बिना वेद जाने धर्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती इसीलिए वेदाध्ययन के बाद धर्म की जिज्ञासा की जाती है तो प्रश्न ये है शंका यह है कि जैसे अथातो तो धर्म जिज्ञासा में अथ शब्द अनंतर अर्थ में है ऐसे ही जो उत्तर भी मानता है वेदांत दर्शन उसमें क्या है अथा तो वहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तो वहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी अथ जो शब्द है अनंतर अर्थ में है वहां पर भी अथ शब्द सुन रहे हैं हाँ हा। तो अथ शब्द जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी जिज्ञासा में भी जो अथ शब्द जो है अनंतर अर्थ में है अनंतर और अत शब्द हेतु अर्थ में है तो अर्थ क्या हुआ जी बोल रहे हैं कि अनंतर बाद में किसके बाद में व्यक्ति को क्या होता है वैराग्य के बाद में आप नहीं आ रही। आप पता वैराग्य के बाद में अथ का मतलब हुआ वैराग्य तो वो तो वैराग्य दो प्रकार का है एक जो है दृष्ट वैराग्य और दूसरा है अदृष्ट वैराग्य है ना जी हेलो वैराग्य वैराग्य जो है दो प्रकार का है आवाज नहीं आ रही है आवाज है वैराग्य जो है दो प्रकार का है एक है दृष्ट वैराग्य और दूसरा है अनुमित वैराग्य जिसको आगे पर बैराग्य पर इत्यादि वो कहा है वो अलग है ये अलग है कि बोले जैसे रोग है रोग है रोग हुआ हमें अनुमित अनुमित अनुमित सुनाई दे रहा है तो दो प्रकार के वैराग्य होगा कि दृष्ट वैराग्य एक अनुमित वैराग्य दृष्ट मतलब हुआ कि जो देख करके जो वैराग्य होता देख करके जो वैराग्य होता है देख करके जो वैराग्य होता है उसको दृष्ट वैराग्य कहते हैं ओ हेलो आवाज़ ऐसे ही रहने दीजिए अभी रहने फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है अभी यहाँ अभी देखिए तो ठीक हो रहा कि नहीं अभी ठीक तो है।, हाँ, हाँ, है तो आवाज ठीक है दृष्ट वैराग्य और अनुमित तो वैराग्य मैंने रोग वियोग और भोग रूप जो दुख हुआ रोग वियोग और भोग रूप दुख के अनुभव के बाद तो रोग जो है रोग जो है रोग का खोलिए अभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ी देर में मैं आने वाला ही था आपके घर में मैं एक घंटा में आता हूं एक घंटा सौ बा घंटा में आता तो मैं आज आने वाला ही था मैं आपके पास हाँ तो मैं क्या बता रहा था एक जैसे रोग है अब जैसे मान ली रोग हुआ मुझे तो रोग रूपी दुख है ना जी रोग के कारण दुख होता है ना जी तो रोग के कारण दुख है। ऐसे वियोग किसी से ज्यादा प्रेम है और उसका वियोग हो गया उसके भी दुख होता है और हमने भोग किया इतना भोग कर लिया कि उससे भी दुख पैदा हो गया आप जैसे मान लीजिए कि एक कटोरी खीर आपको खीर आपका फेवरेट है परंतु यदि आप एक कटोरी खीर अच्छा लगा हो आप दो कटोरी खाएंगे तो क्या होगा थोड़ा कम अच्छा लगेगा ना जी तीसरी में।, में और कम लगेगा इसमें इसका मतलब है कि इसमें पूरा पूरा आनंद नहीं है ना जी दुख मिश्रित है ना तो भोग के बाद भी दुख होता है तो जब साधक जो है रोग को देखा और वियोग को देखा तो ये तो इससे जो ज्ञान हुआ इससे जो वैराग्य हुआ इसको कहेंगे दृष्ट वैराग्य समझ गए जी जो ज्ञान हुआ हाँ इससे जो ज्ञान हुआ वो दृष्ट ज्ञान हुआ और इससे जो वैराग्य हुआ वो दृष्ट वैराग्य हुआ तो रोग वियोग और भोग रूप दुख के अनुभव के बाद और ये, सन, ये तो दृश्य हो गया परंतु सृष्टि पृथ्वी जो है जब नष्ट होगी तब नष्ट होगी सूर्य जब नष्ट होगा तब नष्ट होगा परंतु हम जो है इसके नश्वरता का ज्ञान करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमने किसी घड़ा को पैदा किया और घड़ा नष्ट हो गया हमने देखा कि संसार में पृथ्वी के जो कुछ भी अंश है जो कुछ भी हमने किया और वो फिर नष्ट हो गया तो इसके आधार पर हम उस एक देश को देख करके अनुमान करते हैं कि पृथ्वी नाशवान है यह जगत नाशवान है तो इससे जो वैराग्य हुआ इसको कहेंगे अनुमित वैराग्य समझ गया जीत हाँ तो अनुमान आ, ये करके है तरके। हाँ। तरके तरके वो हाँ। मैंने जगत के नस्वरता अनित्यता इसके अनुमान के पश्चात जो वैराग्य हुआ वह हो गया तो अथ अनंतर मैंने इसके अनंतर मैंने वैराग्य के अनंतर अर्थात रोग वियोग भोग दुख रूपी जो ज्ञान है दुख का दुखा दुख रूपी जो अनुभव है उसके पश्चात और संसार की नश्वरता और अनित्यता इसको के अनुमान करने के बाद क्या है ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है व्यक्ति ब्रह्म में ती, तीन ही तो मैंने दो ही तो कारण होते हैं एक तो रोग मैंने रोग वियोग भोग दुख मैंने रोग भोग रोग वियोग भोग रूपी जो दुख है कितने व्यक्ति को आप देखते होंगे कि इतने रोग से ग्रसित हो गया अब उसको जो है अब वो समझ गया कि ये संसार मतलब जो है एक कुछ नहीं है और ऐसे कर उस वैराग द्वार प्रभु की ओर झुक जाता नहीं है नहीं ये कुछ व्यक्ति वियोग के कारण प्रभु की ओर झुक जाता है कुछ व्यक्ति जो है भोग इतना करता कि भोग करते करते करते फिर उसको जो उसके प्रति अनासक्ति हो जाती है हां। और ऐसे ही जब जो है जगत की नस्वरता पर विचार करता है ज़र, ज़र जगत की अनिचता पर विचार करता है तो नस्वरता और अनिचता पर विचार करने के बाद क्या होता है वो उसके बाद भी उसके अंदर में वैरागी की भावना जगती है तो फिर वो प्रभु की प्राप्ति करता है प्रभु की ओर झुकता है तो यहां पर बोल रहे हैं कि इसके अनंतर और अतः उसमें भी हेतु अर्थ में तो हेतु अर्थ में तो इसका मतलब क्या हुआ जी इसका हेतु का मतलब हुआ कि हेतु अर्थ में है कि हाँ तो बोल रहे हैं किसके कारण तो अतः का वहां पर है कि जो निर्बाध सुख और स्थिर सुख और मृत्यु से परे जो अमृत की जो अनुभूति है जिस तरीके से हो जिससे हो, हां, इस हेतु से, माने हमें मृत्यु से परे अमृत की जो अनुभूति और हमें निर्वाण सुख उसमें कोई सुख में बाधा ना हो तो निर्वाण सुख और स्थिर सुख जिससे प्राप्त हो जिस तरीके से हो जिससे हो इसीलिए इस हेतु से हम जो है ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं ब्रह्म तो वहां पर कहने का अभिप्राय है ये तो मैं आपको अर्थ बता दिया परंतु यहाँ पर अथ शब्द जो है अथ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जैसे अथ शब्द अनंतर अर्थ में है अथातो धर्म जिज्ञासा में जैसे अथ शब्द जिज्ञासा अर्थ में है क्या ऐसे ही यहाँ पर अथ योगानुशासन में अथ शब्द अनंतर अर्थ में हो सकता है कि नहीं प्रश्न समझ में आ गया जी शब्द हो सकता अनुशासन के बाद ये होना चाहिए कि नहीं जो होना चाहिए तो इस पर चलिए कि भाई किसके अनंतर योग का अनुशासन है योग का उपदेश किया जाता है प्रश्न यह हुआ किसके अनंतर योग का उपदेश किया जाता है तो ये जो उदयवीर जी है ना उदयवीर शास्त्री जी उदयवीर शास्त्री जी का पढ़ेंगे या पढ़े होंगे या पढ़ लीजिएगा उसका उदयवीर शास्त्री जी का है ना आपके पास उदयवीर शास्त्री जी का अच्छे। अच्छे। पास तो पढ़ लीजिएगा उसको उसमें उन्होंने कहा है कि जो है ये योग शास्त्र प्रारंभ हुआ ही है क्योंकि जो है दोनों का सम्मेलन है ना जो मिला हुआ है जोड़ी है सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्वी मानसा उत्तर विमानसा है जी तो सांख्य योग तो बोलते आदि प्रवक्ता सांख्य का आदि प्रवक्ता कपिल है तो ये आदि प्रवक्ता कपिल है ऐसे कहते हैं तो वहां पर जो है उसमें सांख्य में जो है मोक्ष किसको बताया है जी मोक्ष बताया है बोल रहे हैं कि मोक्ष का साधन क्या है तो मोक्ष का साधन दिया है प्रकृति पुरुष का जो भेद का जो ज्ञान है ये प्रकृति है और ये पुरुष है तो प्रकृति और पुरुष के भेद का जो साक्षात्कार है जो ज्ञान है वह साधन है मोक्ष का क्योंकि तो बिना प्रकृति पुरुष को जाने तो बिना प्रकृति पुरुष को साक्षात्कार किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती समझ गया जी तो मोक्ष की प्राप्ति का साधन जो है वो है प्रकृति पुरुष का भेद का ज्ञान तो वहां पर प्रकृति पुरुष के भेद का जो ज्ञान है वो तो बता रहा है कि प्रकृति मैंने प्रकृति पुरुष विवेक कहेंगे विवेक छाती कहेंगे प्रकृति तो पुरुष का विवेक तो प्रकृति पुरुष का विवेक अब जो है जिसने सांख्य शास्त्र को पढ़ लिया है और उसके अंदर प्रकृति पुरुष के भेद जो साधन है मोक्ष का उस प्रकृति पुरुष के भेद को कैसे जाना जा सकता है उसको जानने का क्या तरीका है ऐसा जो है उनके शिष्य ने पतंजलि जी के पास कहा कि गुरु जी आप हमें प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान कैसे किया जा सकता है उसका साधन क्या है इसको बताइए तो उसके अन्तर इस का प्रारंभ हो ऐसा उन्होंने संगति लगाया है समझ गए जी हाँ ऐसे उन्होंने संगति उस तरीके से संगति लगाया है तो ऐसा भी किया जा सकता है परंतु इसको दूसरे तरीके से यदि अर्थ यदि करते हैं मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि का जो अर्थ करते हैं या आ, क्या बोल रहे कि जो है ऐसा अर्थ तो ब्रह्म का जो अर्थ जो है शंकराचार्य इत्यादि करते हैं कि साधन चतुष्टय जो है चतुष्टय जो संपत्ति है उसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा की जाती है तो फिर वहां पर वो संगति नहीं लगेगी फिर जो है ठीक नहीं होगा वह अनंतर अर्थ में नहीं प्रयुक्त होगा वहां पर मुख्य रूप से ये सब ऐसा हो सकता है ये कल्पना हम कर रहे हैं परंतु तो वर्तमान में जो हमारे सामने जो ऋषियों का जो वाक्य है कि अथे तयम अधिकार्थ ये जो अथशब्द अधिकार अर्थ है प्रारंभ अर्थकार तक है मैंने यहां पर अथ शब्द प्रारंभ अर्थ को बताता है भले ही अन्य अर्थ को जैसे योग शब्द जो है समाधि को कहता है योग शब्द जो है समाधि अर्थ को भी कहता है और योग शब्द जोड़ने अर्थ को भी कहता है कहता कि नहीं कहता है तीनों है मैंने बताया और तो परंतु यहाँ पर योग शब्द समाधि को कह रहा है किसको कह रहा है जी समाधिक समाधि को कह ऐसे ही अथ शब्द के अनंतर भी है मंगल अर्थ भी है और भी अर्थ है परंतु यहाँ पर जो अर्थ शब्द है वह आरंभ अर्थ को बता रहा है किस शब्द बता रहा है जी आरंभ को आरंभ अर्थ को बता रहा है एक शब्द में दोबारा चाहता हूँ अधिकार शब्द कैसे अधिकारूप में है अधिकार का अधिकार यहाँ पर अधिकार शब्द है कि जो आरम्भ आरम्भ उसको अधिकार का आरंभ कैसे बनाए संस्कृत की भाषा में आता है हाँ ये संस्कृत है ना आरम्भ अर्थ काब्दियों तक है मैने अधिकार का मतलब होता है अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है परंतु तो अधिकार चाहे जो भी अर्थ हो उसका मूल जो होगा अधिकार जिसको कहते हैं आरंभ अर्थ है जैसे आपको मैंने पिछले बार बताया था कि भाई आपको अपने बच्चे के ऊपर अधिकार है तो बच्चा का आपको बच्चे के ऊपर जो है अधिकार है तो जिसके ऊपर अधिकार है उसी से कोई कार्य को प्रारंभ कराया जाता है नी भाई हाँ तो आरंभ अर्थ को द्योतक है समझ जी तो, ते था था था तो आरंभ अर्थ का द्योतक है यह समझना है क्योंकि आरंभ अर्थ सीधे सीधे आरंभ अर्थ को नहीं कहता है परंतु आरंभ अर्थ का द्योतक है व्याकरण के अनुसार तो यहां पर जो है अब आगे तो अथ का अर्थ के मैंने आपको बता दिया अथ का अर्थ हमने जो है बता दिया तो अब इसके बाद जो है आगे आगे पढ़िए अथ योगा, तो योगानुशासनम् मने अब योगानुशासन नामक शास्त्र को आरंभ करते हैं पानिनी जी के द्वारा पानीनी महर्षि पतंजी के द्वारा आरंभ किया जाता है ये उसका शब्दार्थ हुआ या योगानुशासन नामक शास्त्र आरंभ हुआ ऐसा जानना चाहिए उसका व्यास भाग पढ़िए व्यास, व्यास तो वहां से पढ़िए देखिये क्या है अथे त्ययम अधिकार्थ अलग करेंगे तो अयम अधिकार्थ अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी संहिता में अथेतयम त्यम और यहां पर हो जाएगा अथ इति अयम अधिकार्थ अधिकार्थ बोल रहे हैं कि अथ ये जो शब्द है अधिकारार्थ है अधिकार के लिए अधिकार का वाचक है अधिकार अर्थ को बताने वाला है तो अधिकार मतलब वही प्रारंभ अर्थ को बताने वाला तो अब शासन, शासन का अर्थ बता रहे हैं स्वयं महर्षि वेद्या योगानुशासनम शास्त्र अधिकृतम वेदितभ्यम बोल रहे हैं कि योगानुशासनम मन योग अनुशासन का अर्थ शास्त्रम जो यहाँ पर है अनुशासन को का अर्थ है शास्त्र तो वो हुआ योगानुशासनम अर्थात योग शास्त्र अधिकृतम प्रारंभ हुआ जानना चाहिए का मतलब क्या है जी? समझना चाहिए समझना चाहिए क्या समझना चाहिए कि भाई योगानुशासनम नामक योगानुशासन नामक जो शास्त्र है योगानु शासन मन योग को उप, को बताने वाला जो शास्त्र है उसको प्रारंभ हुआ जानना चाहिए समझ गया तो योगानुशासनम और शास्त्रम दोनों मिलकर के शास्त्र को ही कह रहा है मने शास्त्र शास्त्र का यहां पर है योग शास्त्र योगानुशासन का भी अर्थ है योग शास्त्र समझ गया जी इसमें समानाधिकरण यह है ये दोनों समानाधिकरण पद हो गए तो यहां पर योग संबंधी मान योग विषयक शास्त्र अनुशासन का जो अर्थ होता है अनुपूर्वक सातु धातु जो है वह ज्ञापन अर्थ में है बताने अर्थ में है किस अर्थ में जी नहीं ज्ञापन क्या बताया ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन अर्थ में है ज्ञापन का अर्थ ज्ञापयती बोधयति बोले बताने अर्थ में है अनुपूर्वक साठु धातु बताने अर्थ में है किस अर्थ में है जी बताने क्या ज्ञापन करने अर्थ में बताने अर्थ में होगा बोध कराने के अर्थ में है अर्थ में तो क्या हो गया अर्थ हो गया योगानुशासन का अर्थ हुआ कि योग को बोध कराने वाले शास्त्र योग को ज्ञापित करने वाले शास्त्र योग को जनाने वाले शास्त्र प्रारंभ किया हुआ जानना चाहिए समझ गया जी अर्थात कहने का विप्राय है कि योग को बताने वाले शास्त्र जो है उसको प्रारंभ किया जाता है ऐसा जानो ऐसा जानना चाहिए समझ आ गया, गया आगे पढ़िए रुकिए योगा समाधि बोल रहे हैं कि भाई अथ योग में जो योग है वह योग किस अर्थ में है समाधि अर्थ में किस अर्थ में जी समाधि तीन प्रकार के अर्थ है योग का युज समाधो युजिर योगी और युज संयम ने युज समाधव से समाधि अर्थ में योग हुआ योग से योग अर्थ में योग हुआ योग फल जो है योग जोड़ने अर्थ में योग हुआ तो और युजक संयम ने जो है वह संयम अर्थ में इंद्रियों को अधिकार करने अर्थ में इंद्रियों को कंट्रोल करने अर्थ में समझ गया ये परंतु तो यहां पर जो समाधि शब्द है ना यहाँ पर कंट्रोल अर्थ में ना न यहाँ पर योग अर्थ में नहीं है जोड़ने अर्थ में है समाधि अर्थ में इसलिए करें योगा समाधि ही योग कार्य है समाधि समझे आगे सार्वभौमश ऐसा है सार सार्वशाल सव इधर आ जाएगा सार्वभौमश सत्य धर्म क्या हुआ जी साचा सार्वभमश चित धर्म तो बोलते हैं स माने वह स का मतलब क्या है जी माने और और वह तो और तो सा जो शब्द है सर्वनाम जो होता है या तो बुद्धि में जो स्थित बात है उसको बताता है बुद्धिस्थ अर्थ को बताता है एक तो ये बुद्धि में जो विषय है उसको बताता है और दूसरा जो है पूर्व का परामर्शक है पूर्व का जो प्रसंग है, उस उसको बताएगा तो यहां पर सच से ये बुद्धिस्त अर्थ को नहीं बता रहा बल्कि पीछे जो समाधि का उस अर्थ को बता रहा समझ है समझे अच्छा, माने वह मैं वह की बता रहा हूं वह उसकी व्याख्या में कर रहा हूं माने वह व्या व कौन तू व समाधि व समाधि और वह समाधि सार्वभौम कि तस् धर्म तो सार्वभौम यहां पर चित्त जो है ना चित्त चित का संबंध सार्वभौम के साथ हुई और चित्त का धर्, संबंध धर्म के साथ भी क्या बताया जी का से और धर्म से दोनों से उसका दोनों से दोनों से कनेक्शन है दोनों से एक कनेक्शन है दोनों से संबंध है यहाँ पर स ऐसा नहीं महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि सार सार्व धर्म ऐसा नहीं कहा है उन्होंने क्या कहा है सार्वभौम चित धर्म तो यहाँ पर चित जहां पर रखे हैं वाक्य में वो इस भावना से रखे हैं कि इस चित्त का संबंध धर्म के साथ भी हो जाए और सार सार्वभौम के साथ भी हो जाए समझ गए यदि चित के बाद रखते तो धर्म के साथ उतने दूर तक संबंध होना मुश्किल था क्यों एक है न्याय जिसका नाम है देहली दीपक न्याय क्या जी बोलिए बताऊंगा अभी देहली दीपक न्याय और दिल्ली। देहाली। हाँ। देहली देहा देहाली हेहली दीपक न्याय देहली समझते हैं देहली करते दरवाजे को अच्छा। दरवाजे का जो बीच वाला गांव आप गांव में रहे हुए हैं ना अच्छा पले है दहली में तो आप दहली में भी जैसे किसी घर किसी घर में आप रहते हैं तो आप देखिए दिल्ली कहते हैं आप जो जो द्वार है ना दरवाजा है ना जी बाहर निकलते हैं तो पैर को उस पार करके बाहर निकलते हैं ना जी पैर से उस दरवाजे का जो द्वार है उसको उससे ही बाहर निकलते हैं ना Taste. तो ये बीच वाला का जो पोर्सन है दरवाजे का जो डोर का जो बीच वाला पोर्सन है नीचे का पोर्सन उसको है, कहते हैं हाँ तो वो जो बीच वाला जो पोर्सन नीचे वाला जो फ्लोर में जो है ना ये जो नीचे में जो नीचे जो, जो कि होता था पर्जा यहाँ पर क्या कहते हैं तो सारे फ्रेम में नीचे वाला जो फ्रेम है थ्रेस डोर फ्रेश फ्रेश डोर फ्रेश और और threshold, threshold, तो threshold जो है उसको हैं तो कहते हैं वैली, मैं समझ गया? समझे? तो वो नदी में कभी कहते हैं वो ना इधर है ना उधर है जब वो प्रलाप की कहानी ना होता है तो ना, हाँ लीली, तो threshold में इधर ना उधर ना उधर पे पहाड़ ना उधर, इसी कारण ना threshold, हाँ वो जो देहली जो है देहली दीपक नहीं है जो दहली करल्ड को तो थ्रेश जो है उसके ऊपर यदि आप दीपक रख देते हैं तो क्या होगा तो दोनों दो दिया दिया। अंदर भी जाएगी बाहर भी जाएगी तो जैसे दहली के ऊपर रखा हुआ दीपक का प्रकाश दोनों ओर जाता है ऐसे ही यहां पर चित्त से जो रखा हुआ जहां है उसका संबंध सार्वभौम के साथ भी और धर्म के साथ भी समझ गए तो देहली दीपक न्याय से चित्त का संबंध सार्वभम के साथ और धर्म के साथ भी तो इसका जो अन्वय होगा इस रूप में होगा सित्त्य सार्वभौम चित धर्म ऐसा अन्वय हो जाएगा नहीं समझे दो बार चित्त से आ जाएगा मैं समझ हाँ तो सार्वम से सार भी तो अर्थ हो गया कि वह जो है वह जो समाधि है चित्त सार सार का सार्वभौम चित्त का धर्म है मान सार्वभौम का अर्थ होता है सर्वाशु भूमि शुभव सभी भूमियो में होने वाला सभी भूमियों में रहने वाला सार्वभम पार्थ क्या है जी सभी भूमियों भूमियों में में रहने वाला बोलिए अर्थ हो तो गया कि वह समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है तो चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला तो हाँ धर्म एक गुण है हाँ धर्म कहते हैं गुण को ही ना तो यहाँ पर ये जो धर्म जो है जो गुण जो है वह समाधि है और समाधि तो एक गुण ही हुआ ना जी तो ये समाधि जो धर्म है और यह समाधि चित्त के सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है समझ गए तो चित्त की सभी भूमियों में तो चित्त की कितनी भूमिया होती है भूमि पांच भूमिया है वो आगे बताएगा पढ़िए आगे मेरे वो आपने आप आगे है आप इसमें आगे आया है मैंने यहाँ पर ये यह देखिए कि सौ चित्त धर्म का समझ गए वह समाधि चित्त के सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है मैंने यह समाधि चित्त का धर्म है भूमि का शब्द हुआ का मतलब हुआ स्थिति अवस्था भूमि का अर्थ है अवस्था भूमि का अर्थ है स्थिति तो वह अवस्था स्थिति सभी अवस्थाओं में चित्त की सभी अवस्थाओं में रहने वाला चित्त का धर्म है ये समाधि तो वह जो है अवस्था जो है भूमि जो है वह कितने हैं ये और भूमि तैयार कर दो खेत को तैयार कर दो इसका मतलब क्या क्या हुआ खेत को उस रूप में बना दो उसी स्थिति में रख दो उसी स्थिति में कर दो कि जिसमें हम बीज डालेंगे उगेगा तो भूमि का जमीन हुआ और जमीन को उपजाऊ के रूप उप में बना देना उपजाऊ की अवस्था में बना देना हल इत्यादि जोत करके तो वह अभी भूमि हुआ ना नी तो भूमिकात अवस्था भी हो गया तो चित्त की जो भूमि है चित्त की जो अवस्था है वह कितने हैं चित्त के सभी भूमियों चित में तो चित्त की कितनी सभी भूमियां हैं? तो पांच है पढ़िए आगे हम मेरे मेरे दस इति चित्त हो गया क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम विरुद्ध बोल रहे हैं कि चित्त की ये पांच भूमिया है एक भूमि है एक अवस्था है जिसको कहते हैं क्षिप्त दूसरी अवस्था है जिसको कहते हैं मूढ़ तीसरी अवस्था है जिसको कहते हैं विक्षिप्त चौथी अवस्था है एकाग्र पांच में अवस्था है मेरे समझ गए तो इसमें किसका नाम है अवस्था वह कौन सी अवस्था है तो क्षित कहते हैं कि रजसा विषय एवं वृत्तिमत बोलते रजोगुण की अधिकता के कारण रजोगुण के उद्रेक के, के कारण जब व्यक्ति के व्यक्ति के अंदर रजोगुण की तीव्रता आ जाती है रजोगुण जब अधिक हो जाता है तो रजोगुण का जब उद्रेक हो जाता है उद्रेक समझते नी अधिकता तो रजोगुण का जब उद्रेक हो जाता है रजोगुण की जब अधिकता हो जाती है तो उसके कारण विषयों में ही जो वृत्तियां रहती है विषयों में ही रहने वाली विषयों में ही विद्यमान जो वृत्तियां हैं विषयों में ही रहने वाली जो अवस्था है विषयों में ही रहने रहने वाली वृत्ति मत माने वृत्ति वाली विषयों में ही वृत्ति वाली विषयों में ही रहने वाली विषयों में ही ज्ञान वाली जो अवस्था है बस विषयों में ही रहता है तो रजोगुण की अधिकता के कारण रजोगुण उद्रे के उद्रेक के कारण विषयों में ही व्याकृत रहने वाली जो चित्र की अवस्था है उसको क्षिप्त भूमि कहते हैं उसको क्षिप्त अवस्था हैं, समझ गए जी? हाँ, विषयों में ही केवल भ्रमण करता है उस समय विषयों के अलावा कुछ उसको सूझता ही नहीं है तो क्षिप्त हो गया दूसरा है मूढ़ मुधं। मूढ़ का कहें कि तमसा निद्रादिवृत्तिमत तमो गुण के अधिकता के कारण नींद इत्यादि जो वृत्ति है निद्रा इत्यादि जो वृत्ति है निद्रा इत्यादि जो वृत्ति है उस निद्रादी इत्यादि वृत्ति वाली जो अवस्था है तवो गुण के उद्रे के कारण निद्रा मान नींद आना फिर बेहोश होना मूर्छा इत्यादि जो मूर्छा इत्यादि वाली जो अवस्था है निद्रा इत्यादि में रहने वाली जो अवस्था है उसको कहते हैं मूड समझ गए इन-अटेंशन अटेंशन क्या थी एक में रहा पूरा है उसमें ध्यान लगाया हुआ मैंने सुन रहा है परवाह नहीं कर रहा अटेंशन नहीं है आपको मैं कोई मुझे कुछ कह रहा है उसको नहीं करना। नहीं उसको। मेरा मन और, है। और ही और है केवल विषयों में लगा हुआ तो ये। जाएगा टेंशन का मतलब हो जाता है कि मैं दो तो व्यक्ति बात कर रहे हैं से एक सुन ही नहीं रहा बात करूँगा टेंशन नहीं डालना टेंशन कैसे मुझे ध्यान न डालना अनेक कोई जरूरी नहीं कि रजोगुण का उद्रेक हो तभी ध्यान नहीं दिया तो था की बात कर दे पाएगा नहीं कोई जरूरी नहीं है तो, अपने नहीं तो, तो, तो कोई जरूरी नहीं है मैंने कोई जरूरी रजोगुण भी हो सकती है तमोगुण भी हो सकती है और रजोगुण और तमोगुण के अलावा सत्वगुण भी हो सकती है तो पर दियो पर दियो पर दियो। आ, जैसे उपेक्षा जब किया जाता है ना जी आप यदि मान लीजिए जिसके बातों को हमें नहीं सुनना है हमने सब हमने समझा कि उसकी जो बात है उसकी बातों को हम यदि उसके बातों पर ध्यान देंगे तो हमें योग में बाधक होगा ये बात ऐसे मन में भावना ला करके उसके प्रति उपेक्षा कर देना हाँ इन्हें इन अटेंशन अच्छी, इन अच्छी भी हो सकती तो थाकि है पूरी भी इन्हेंटेंशन अच्छी भी हो सकती है पूरी भी हो सकती है इसीलिए इसके अंतर्गत नहीं आएगा हाँ। तो तबो गुण के उद्रेक के कारण जो नींद इत्यादि वृत्ति वाली जो अवस्था है नींद इत्यादि जो वृत्ति माने ज्ञान नींद इत्यादि जो वृत्ति है नींद इत्यादि जो ज्ञान है या बेहोशी मूर्छा इत्यादि जो है इस वाली जो अवस्था है उसको मूड करते समझ गया जी तीसरी जो अवस्था है विक्षिप्त विक्षिप्त का हैं क्षिपतात् विशिष्टम क्षिपतात् विशिष्टम क्षिप्त से अच्छा क्षिप्त से अच्छा नहीं है जितना कि विक्षिप्त तो अच्छा है तो क्षिप्ता विशिष्ट मित्र विक्षिप्तम इसमें क्या है क्षिप्त अवस्था में तो की अधिकता होती है मूढ़ा अवस्था में तम गुण की अधिकता होती है परंतु अवस्था में सप्तुण की अधिकता होती है किसकी अधिकता होती है जी अधिकुण की अधिकता है तो सप्तुण की अधिकता है और सप्तुण की अधिकता होने से समाधि भी होती है परंतु बीच बीच में रजो रजोगुण है उस रजोगुण के कारण बीच बीच में जो रजोगुण की मात्रा आ जाती है बीच बीच में रजोगुण की मात्रा से विषयांतर अन्य विषयों वृत्ति वाली विषयांतर वाली विषयांतर वृत्ति वाली जो है अवस्था है वह विक्षिप्त है समझ रहे हैं हाँ तो बीच तो बीच में आ जाता है से विषयों में मन जाएगा तो रजोगुण के कारण टूट जा रहा है ना हम लोग इसे ध्यान लगाते हैं कुछ देर एक कांगड़ा परन्तु तो रजोगुण के कारण जो है टूट जाता है मन ग्रहण भाग जाता है समझ गए? हाँ तो, तो उसने सत्वाधिकार समाधि होता हुआ भी चित्त जो है रजोगुण की मात्रा से बीच बीच में विषयांतर वृत्ति वाली होती है अन्य विषयों में उसका मन चला जाता है तो ऐसी अवस्था को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था अब उसके पश्चात जो है क्षिप्त मूड विक्षिप्त अब आगे है एकाग्र एकाग्र कहते हैं एकस्मिन ने व विषय अग्रम शिखा एकस्मिन नेवा विषय मान एक ही विषय में एक ही विषय में एक मैं एक विषय एक ही विषय में जिस जिसकी जिस चित्त की, जिस की शिखा है सिखा चाहते हैं चोटी को सिखा चाहते हैं लक्ष्य को तो एक ही विषय में जिस चित्र का लक्ष्य है उसको एकाग्र कहेंगे जी? यहां पर जो विशुद्ध विशुद्ध जो है विशुद्ध सप्तः के कारण एक ही विषय में एक जो अवधि काल पर्यंत जो अचंचल जो चित्त है जैसे जहां पर वायु नहीं है तो जैसे जहां पर वायु नहीं है तो वहां पर वह दीपक हो तो क्या होगा रहेगी। ऐसे ही देला देला जैसे दीप निवास में निवात में स्थित जो दीप है जैसे निवात में स्थित दीप सीधे की ओर उसका प्रकाश सीधे की ओर जाता है इसी तरीके से की कहे जाने वाले जो अवधि है इतने तक हमें ध्यान करना है तो अचंचल उसमें उस मन सत्गुण की अधिकता के कारण एक ही विषय में जो अवधि एक जो आगे कहे जाने वाले जो अवधि काल पर्यंत तक जो अचंचल जो चित्त है उसको कहते हैं एक चित एक के समझ समझ गया? उसमें तो उसी चीज में लगा हुआ है और किसी तरह उसका मन जल तोड़ नहीं हुआ तो वो भी एक रूप में होगी बनी भी हो सकती है तो तो उसको भी कहेंगे, उसको कहेंगे कहेंगे ये चाहिए तो ना साथ में की अधिकता होती होती है तभी ये होती है तभी रजोगुण में नहीं होती है रजो रजोगुण में और तमुगुण में एकाग्रता नहीं होती है सो ध्यान रखेंगे कोई किसी बात में कोई किसी बुरी बात में सोचना और किसमत का ध्यान जाता ही नहीं मतलब तो वो जो है उसमें जो है वो तो विषयों में लगा रहा ना जी विषयों में जो लगा वो तो, तो, तो विषयों में लगा रहेगा तो उसका मन तो चंचल रहेगा ना चंचल रहेगा नागरता मतलब विषयों में लगा रहेगा काग्रता कहाँ आएगी वो तो भागेगा इधर उधर की तरह उधर उधर उद उधर उधर उधर उधर विक्षिप्तावस्था वाला जो होता है ना वो उसमें सत्य की अधिकता होती है तो फिर कुछ देर के लिए कारग्र होता है तो सत्ता के अधिकता के कारण यह जो क्षिप्त से विशिष्ट जो विक्षिप्त है तो क्षिप्त से क्षिप्त से विशिष्ट जो विक्षिप्त है इसमें सत्वगुण की अधिकता कारण समाधि होती है तो परंतु बीच में रजोगुण के कारण जो है इधर घर भाग जाती है विषयांतर में वह चली जाती है विषयांतर वृद्धि वाली हो जाती है इसलिए इसको विक्षिप्त कहते हैं समझ गया अब समय हो गया है निरुद्ध जो है अगले बार बताएंगे मंत्र पाठ ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यति पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति कल पढ़ाएंगे आप ठीक है